श्री रामकृष्ण अवधारा द्वितीय खंड क्या श्री रामकृष्ण अवतार थे अभी भी अविश्वास जो राम जो कृष्ण वही अब रामकृष्ण हुआ है तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं प्रत्यक्ष यह श्री रामकृष्ण का वह उद्घोष है जो उन्होंने युवक नरेन्द्र नाथ स्वामी विवेकानंद के मूक प्रश्न के उत्तर में मृत्युशैया से किया था नरेंद्रनाथ प्रारंभ से ही श्री कृष्ण के अवतारित्व के विषय में संशयालु थे दीर्घ पाँच वर्षों तक उन्हें प्रत्येक कदम पर विभिन्न प्रकार से परखने पर के बाद भी वे इस विषय में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो पाए थे अंत में जब गले के कैंसर से पीड़ित हो श्री कृष्ण ने अपनी वाक शक्ति भी लगभग खो दी थी तथा तो अत्यंत कृष हो वे मृत्युशैया पर पड़े थे तब एक दिन उनके पास बैठे बैठे नरेंद्रनाथ के मन में अचानक यह विचार उठा था कि यदि इस अवस्था में भी श्री रामकृष्ण कर सकें कि वे अवतार हैं तो मैं मानूंगा अन्यथा नहीं श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र का यह विचार जान लिया था और उन्हें अचंभित करते हुए स्पष्ट एवं काफ़ी ज़ोर से उपरयुक्त बात कही थी उस स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के अवतारत्व के विषय में निसंशय हो सके थे या नहीं यह कहना तो कठिन है लेकिन परिवर्ती काल में उन्होंने उन्हें अवतार वरिष्ठ अवश्य कहा था उनके अनुसार श्री रामकृष्ण पूर्व के विभिन्न अवतारों के उच्चतम भावों की समष्टि थे स्वामी विवेकानंद के पूर्व भी भैरवी ब्राह्मणी गौरी पंडित वैष्णवचरण आदि शास्त्रज्ञ पंडितों एवं साधकों ने श्री रामकृष्ण के जीवन चरित्र एवं उनकी उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों का अध्ययन कर उन्हें अवतार घोषित किया था गौरी पंडित तो श्री रामकृष्ण को उस परम तत्व की संज्ञा देने में भी नहीं हिचकिचाए जिसके अंश मात्र से युग युग में जगत कल्याण के लिए अवतारों का आविर्भाव होता है इसके अतिरिक्त गिरीश चंद्र घोष रामचंद्र दत्त आदि गृहस्थ भक्त श्री रामकृष्ण को अवतार मानते थे वे भक्त न तो शास्त्रज्ञ पंडित थे और न ही स्वामी विवेकानंद की तरह इन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा की थी ये लोग अपने दृढ़ विश्वास के बल पर श्री कृष्ण को अवतार कहते थे इन भक्तों ने तो श्री कृष्ण की जीवन दशा में ही उनके अवतारत्व का मुक्त कंठ से प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कभी भी जन साधारण में श्री रामकृष्ण के अवतारत्व का प्रचार नहीं किया न ही अपनी मान्यता एवं उनके प्रति भक्त विश्वास को सर्वसाधारण पर थोपने का प्रयत्न किया उन्होंने श्री रामकृष्ण के आदर्शों का प्रचार किया उनके ईश्वरत्व का नहीं यही नहीं उन्होंने अपने गुरु भाइयों को भी ऐसा करने की ही सलाह दी थी इस संदर्भ में स्मरणीय है कि स्वयं स्वामी श्री रामकृष्ण यह नहीं चाहते थे कि जन साधारण में उनके अवतारत्व का प्रचार हो जब उन्होंने सुना कि गिरीश एवं रामचंद्र दत्त उन्हें अवतार कहकर प्रचार कर रहे हैं तो कुछ अप्रसन्न हो उन्होंने कहा था कि एक तो नाटककार है और दूसरा डॉक्टर रामचंद्र दत्त डॉक्टर थे वे क्या जानते हैं अवतार के बारे में इसके पहले ही गौरी पंडित वैष्णव चरण आदि शास्त्रज्ञ पंडित उन्हें अवतार कह गए हैं वस्तुता हम जैसे सामान्य भक्तों का श्री कृष्ण को अवतार कहना कोई अर्थ नहीं रखता न तो हमें हम शास्त्र ज्ञान है और न ही अवतार को पहचानने की साधनोपलब्ध अंतर्दृष्टि जो गौरी पंडित और भैरवी ब्राह्मणी में थी हमें हम स्वामी विवेकानंद जैसा सत्यानुसंधानी आग्रह और क्षमता भी नहीं है और न गिरीश चंद्र का सा सौ विश्वास ऐसे छिछले विश्वास से तो उन्हें अवतार न मानना ही अच्छा है स्वामी विवेकानंद का कथन है कि यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए अन्यथा उसमें विश्वास से क्या लाभ इससे तो नास्तिक बने रहना ही अच्छा है इसी तरह यह कहा जा सकता है कि अवतार में विश्वास का क्या लाभ यदि हम उनके शरणागत ना हो सके उनका अनुसरण तथा उनके आदर्शों के अनुसार चरित्र गठन न कर सके अतः प्रश्न तो यह है कि क्या श्री कृष्ण को अवतार मानना आवश्यक है उन्हें सिद्ध पुरुष महात्मा ऋषि महापुरुष आदि मानने से क्या काम नहीं चलेगा आखिर उनके अवतारत्व के प्रति इतना आग्रह क्यों आजकल यह अवतारवाद बहुत सस्ता हो गया है किसी व्यक्ति में थोड़ी बहुत विशेषता दिखी नहीं कि उनके शिष्य उन्हें झट अवतार भगवान आदि की उपाधि देकर पूजा करने लग जाते हैं अभी हाल ही में कलकत्ता शहर में ही पांच अवतार थे पूर्व बंगाल के उनके भ्रमण के समय एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और किसी संत का चित्र दिखाकर पूछने लगा कि क्या ये अवतार हैं स्वामी जी ने उसके प्रश्न का उत्तर न देकर उसे पौष्टिक आहार खाने एवं अपने शरीर और मन को बलिष्ठ बनाने की सलाह दी थी स्वामी जी की मान्यता थी कि सबल शरीर और मन की सहायता से व्यक्ति स्वयं अवतारत्व आदि का निर्णय कर सकेगा वस्तुतः किसी भी व्यक्ति को चाहे वे श्री राम कृष्ण हो क्यों न हो बिना सोचे समझे अवतार मान लेना निरर्थक है और यह आवश्यक भी नहीं है उनके अवतारत्व का आग्रह ईसा मोहम्मद राम कृष्ण आदि को अवतार पैगंबर अथवा इष्ट मानने वालों के लिए श्री रामकृष्ण भावधारा का द्वार बंद कर उन्हें इसके अमृत से वंचित कर देगा वेदांतवादी एवं निराकार निर्गुण अथवा सगुण ब्रह्म के उपासकों के लिए भी इस आग्रह से श्री कृष्ण के दैवीय जीवन एवं चरित्र का कोई उपयोग नहीं रहेगा सच्चा भक्त अपने इष्ट के अवतारत्व तो अथवा महत्ता की चिंता नहीं करता था वह तो उन्हें अपना सर्वस्व एवं प्रियतम जानकर प्रेम करने में ही संतुष्ट रहता है इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी एवं लाटू महाराज के दृष्टिकोण उल्लेखनीय है किसी व्यक्ति ने तुलसीदास जी से कहा कि श्री कृष्ण तो पूर्णावतार हैं और श्री रामचंद्र अंशावतार इस पर तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं श्री राम कृष्ण को अयोध्या का राजा ही मानता था अब जब आपने बता दिया कि वे अंशावतार हैं तो और अधिक भक्ति करूँगा लाटू महाराज श्री राम को न तो अवतार मानते थे और न ही परवर्ती काल में अवतार भाव से उनकी पूजा करते थे पूछने पर उन्होंने कहा था कि वे सिद्ध पुरुष हैं महापुरुष हैं अवतार मानने पर उनकी सेवा करना संभव नहीं होता अपनी सहज निरहंकारिता के साथ वे कहते थे कि वे क्या थे भला मैं क्या समझ सकूँ लेकिन वे यह बात अच्छी तरह जानते थे ये श्री राम कृष्ण ही उनके सर्वस्त्र हैं तथा उन्हें छोड़ उनकी कोई गति नहीं है इसका यह अर्थ नहीं कि किसी सिद्ध महापुरुष को अवतार मानने में कोई लाभ ही नहीं है मानव का अंतर्निहित देवत्व स्वाभाविक रूप से उसका बाह्य प्रतिबिंब देखना चाहता है मनुष्य ईश्वर की कल्पना मनुष्य के रूप में ही कर सकता है और अवतारी महापुरुष ही हमारी कल्पना के मानव साकार रूप हैं उन्हीं के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं वे ही वे द्वार हैं वे सेतु हैं जिनके द्वारा मानव ईश्वर तक पहुंच सकता है अतः अवतार को समझना जानना उससे संपर्क स्थापित करना एक प्रकार की साधना है जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं दूसरी बात यह है कि अवतारी महापुरुषों में मानव के पाप नाश करने की दैवी शक्ति विद्यमान रहती है कर्मपास काटने की क्षमता के कारण ये कपाल मोचन कहलाते हैं अतः दो प्रकार के लोग किसी महापुरुष को अवतार मानने से लाभान्वित हो सकते हैं पहले तो वे जो आर्त हैं तथा अपने पापों को बोझ से दबे हैं दूसरे वे जो जिज्ञासु हैं और परमात्मा को जानना चाहते हैं पहली श्रेणी के लोग स्वयं को निस्सहाय एवं असमर्थ जानकर अवतार के शरणागत होते हैं दूसरी श्रेणी के लोग अवतार के देव चरित्र का श्रवण मनन और निधिध्यातन करते हैं गिरीश घोष पहली श्रेणी एवं स्वामी विवेकानंद दूसरी श्रेणी के भक्तों के उदाहरण हैं। एक तीसरी श्रेणी के भी भक्त हैं जो महापुरुष विशेष के अवतारत्व के विषय में चिंता नहीं करते वे तो उन्हें अपना सर्वस मानकर प्रेम भर करते हैं लाटू महाराज इसी श्रेणी के भक्त थे श्री रामकृष्ण के अवतारत्व के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है सबसे बड़ा प्रमाण उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति है श्री कृष्ण ईशा मसीह आदि सभी महापुरुषों ने अपने अवतारत्व को स्वयं स्वीकार किया है उसके बाद स्वामी विवेकानंद जैसे सत्यानुसंधानी साधक का भी साक्ष्य है जिन्होंने वर्षों तक ठोक परख करने के बाद श्री रामकृष्ण को अवतार वरिष्ठ घोषित किया था अतः हम जैसे सामान्य भक्तों के लिए इस बात को सरल विश्वासपूर्वक स्वीकार कर लेना ही सेहत है लेकिन जैसा पहले कहा जा चुका है यदि विश्वास हो तो गिरीश जैसा जिज्ञासा हो तो स्वामी विवेकानंद जैसी और प्रेम और अनुगत्य हो तो लाटू महाराज जैसा तभी श्री रामकृष्ण अथवा किसी भी महापुरुष को अवतार मानना सार्थक हो सकता है यदि हमें हम उस प्रकार का विश्वास जिज्ञासा और प्रेम न हो तो उन्हें प्रयत्नपूर्वक बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए यह कार्य किसी को अवतार म लेने मात्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है